का अधिष्ठान भी है इसलिए देश देश देश और देश के अभाव का अधिष्ठान और काल और काल के अभाव का अधिष्ठान और वस्तु वस्तु और के अभाव का अधिष्ठान होने के कारण, का कारण अद्वय है इसमें न देश है न काल है न वस्तु है तो ये बात जो है ये वेदांत के द्वारा उपनिषद के द्वारा सिद्ध होती है ये कोई इंद्रिय अनु अनुभव का जो उपजीवी उसके पीछे पीछे चलने वाला पिछलग प्रमाण है उसके द्वारा इसकी सिद्धि नहीं होती इंद्रो माया इंद्रो माया भी पूरूपते इंद्र इंद्र शब्द जो है और बड़ा विलक्षण है वो इंद्र वेदों में इंद्र शब्द जो है वो परमात्मा के लिए परमात्मा के लिए आता है इंद्रो माया भी पुरु रूप ईयते इंद्र माया के कारण पुरुरूप रूप देखने में आता है श्रीमदभागवत में एक श्लोक है यथेन यथेन्द्रिय पृथक द्वार अर्थो बहुगुणाश्रय नाने वृश्य तद्वत भगवान शास्त्र वर्तम वो क्या कहते हैं कि एक चीज आपके सामने हो गए भागवत का श्लोक है यथेन यथेन्द्रियी पृथक द्वारी अर्थो बहुगुण आश्रया एक ऐसी चीज अपने हाथ में ले लो जिसमें बहुत से गुण हों जैसे एक गुलाब का फूल ले लो तो बहुगुण गुण आश्रय है, है कि नहीं उसमें उसमें गंध है उसमें रस है उसमें रूप है उसमें स्पर्श है अनेक गुण गुलाब में है लेकिन उसमें अनेकता क्यों मालूम पड़ती है का अनेकता नहीं हमको तो एकता ही मालूम पड़ती है तो नाक से पूछो तो कहेगी सुगंध है जीभ से पूछो तो कहेगी कड़वा है आंख से पूछो तो कहेगा ये रंग है ये पीला है ये सफेद है देना? ये गुलाबी है गुलाबी रंग भी तो एक होता है ना ये लाल है ये मखबली है ऐसे है। हरा गुलाब हरा गुलाब भी होता है बिल्कुल हरे रंग का गुलाब जैसा पत्ता वैसे गुलाब का फूल और बिल्कुल काला जैसा कोयला जैसा काला वैसा गुलाब बिल्कुल पीला गुलाब बिल्कुल सफेद गुलाब एक से ज्यादा किस्में गुलाब की मिलती है आंख बतावेगी सबको अलग अलग हैं जीप बतावेगी अलग अलग नाक बतावेगी अलग अलग बोले गुलाब का फूल तो एक है कि नाना क्यों मालूम पड़ता है कि भाई इंद्रिया अलग अलग हैं और इनका दरवाजा भी अलग अलग है बोले एक गुलाब का फूल नाना मालूम नो नो गंधवान रसवान जथेन्द्रिय पृथक द्वार अर्थो बहुगुणाश्रे नाने व दृश्य थे बोले बिल्कुल भगवान की भी यही दशा है है ना? कोई अपने मन से उनके ऊपर गोरा रंग गोरी पालिश कर देते हैं कि गोरा है भगवान है ना कोई काले रंग की पालिश कर देते हैं कोई पीले रंग की पालिश कर देते हैं कोई लाल रंग की पालिश कर देते हैं वो अपने मन के भाव से भगवान को रंग देते हैं, कोई बच्चा है न कोई जवान है ना कोई प्रउड कोई साकार कोई निराकार अपने मन का रंग रंग करके भगवान को ऐसा बना देते हैं कि ये अपने अपने संप्रदाय अपने अपने गुरु है ना अपनी अपनी श्रद्धा के शास्त्र से अपनी ओर से उनमें अलगाव का आधान करते हैं अलगाव का आरोप करते हैं असली जो भगवान है वो बिल्कुल एक ही है लाल में भी वही काले में भी वही पीले में भी वही है ना आ, हरे में भी वही वही है वही, है, वही। बोले ठीक इसी प्रकार ये इंद्र देवता जो है ना इंद्र परमात्मा परमात्मा को समझो उपनिषद में तो इंद्र शब्द की व्याख्या दूसरे ढंग से की हुई है वो कहते हैं कि इंद्र कस्मा इंद्र को इंद्र क्यों कहते हैं बोले ईदम द्रष्टा ईदम इदं का जो द्रष्टा है उसको ईद्र बोलते हैं इद्र ईद्रम संताम इंद्र इच ईद्र को इंद्र बोलते हैं इंद्र माने दृष्टा तो माया भी पूर्व रूपये का क्या अर्थ है अब माया देखो माया क्या है अच्छा देखो दिन भर में आपको एक बार मालूम पड़ता होगा कि हमारा जीवन सुखी बीत रहा है और एक बार मालूम पड़ता होगा कि दुखी अरे बड़ी खेप खेत है भाई छोड़ो इसको एक बार मन में आया अरे खूब फायदे का काम है करना चाहिए एक बार सुखी एक बार दुखी है ना एक बार मन में आया के लिए था। बड़ा बुरा काम हुआ पापी एक बार मन में बड़ा अच्छा काम हुआ बड़ी खुशी ये क्या है है ना तुम तो एक ही हो ये मन ने एक बार तुमको सुखी बनाया एक बार दुखी बनाया ये ये ये है मन का इसी का नाम माया है हो। एक बार पापी एक बार पुण्यात्मा तो एक बार ये ख्याल होता है कि हम इनके दोस्त और एक बार ख्याल होता है हम इनके दुश्मन ये किसने बनाया मनी राम ने बनाया बोला ये मन की माया है और इंद्रियों की माया क्या करते हैं बोले इनको देखे बिना जी नहीं सकते हैं अरे भाई जीवन तुम्हारा अपना है कि आज से कोई चीज देख के तुम जिंदा रहते हो तुम्हारा जीवन इतना महत्वहीन है निस्सत्व है कि किसी को देखो नहीं तो मर जाओगे भगवान क बोले ये खाएंगे नहीं तो मर जाएंगे कहीं ये पहनेंगे तो नहीं तो मर जाएंगे हाँ एक आदमी की मोटर बिक गई हो लाख रुपए के बोले अब मर जाएंगे अब कौन मुंह लेके हम बाहर निकले? रोज लाख रुपए की मोटर पर चलते थे अब बीस हजार की मोटर पर चलेंगे तो कितनी बड़ी बेइज्जती है ना हाँ किसी ने अपनी जिंदगी मोटर के हवाले कर दी अरे मर गए बाबा ऐसे जिंदा रहने से तो न जिंदगी ही है तो ये क्या है किसी का नाम माया है माने हमारा मन हमारी इंद्रियां जो हैं वो माया रचती हैं कि यही खा के जिंदा रहोगे यही सूं के जिंदा रहोगे यही देख के जिंदा रहोगे यही छू के जिंदा रहोगे ये माया महाठगिनी हम जाने बड़ी ठगनी है वो ब्रह्मा के घर ब्रह्मानी हुए बैठी रुद्र के घर रुद्रानी रुद्र के घर रुद्रानी होके बैठी विष्णु के घर में यही रमैया के दुल्हेन लूटा बाजार इसी का नाम माया है ये इंद्रियों की माया ये मन की माया ये बुद्धि की माया माया माने प्रज्ञाओ इंद्रिय प्रज्ञा तो इंद्रिय जो प्रज्ञा का संचय है इंद्रियों के आधार पर महाराज ये तो अपने को महाराज ऐसा बहम हो जाता है ना बह माने ब्रह्म ये ब्रह्म जो है ना ब्रह्म ब्रह्म को उल्टो तो देखो नारायण मजा आ जाता है ब को उठा के र के पहले रख दो ब्रह्म में बा रा हा। रा के पहले रखो हा को हा को बस, तो ब और ह एक में मिल जाएंगे ना तो क्या हो जाएगा ब्र हो जाएगा और र म को अपनी जगह पर रहने दो आ। ब्रह्म में से केवल ह को उलट दिया तो भ्रम हो गया जैसे ग्रह गृह शब्द है ना गृह गृह में क्या करना कि श, अक्षर जो है उसको उठाकर री के पहले रख दो तो क्या हो जाएगा घर हो जाएगा ग्री गा और गिल मिलके घा होता है व और मिलके भा होता है है ना तो जैसे गृह शब्द का बिगड़ा हुआ रूप घर है वैसे ब्रह्म का ही बिगड़ा हुआ रूप जो है ना वो ब्रह्म है ब्रम जिसको बोलते हैं इसी को बहुत बोलते हैं शास्त्र तो इंद्रो माया भी माया क्या है माया ये है कि सबसे अधिक प्रामाण्य हमने इंद्रियों को और इंद्रियों के पिछलगु जो विचार हैं उनको दिया ये बुद्धिजीवी और अरे कोई कोई बच्चा जो है ना वो रबड़ की रबड़ की थैली में दूध लेके क्या हो प्लास्टिक की होती है कि रबड़ की है ना उसमें दूध भर के मुंह में पीता है है ना तो जैसे रबड़ की थैली में प्लास्टिक की थैली में दूध भर के उसको चीजते चूसते रहना है ना ये बच्ची की जीविका है बच्चे की जीविका है बड़े की तो नहीं है ना बड़ा भी ऐसे ही प्लास्टिक की शीसी में दूध रख के चूसा करे ये बड़े की जीविका नहीं है तो ये जो इंद्रियां हैं, मन है बुद्धि है ये सब क्या है कि ये सब प्लास्टिक की सीसी हैं, हो है ना और इनके ज्ञान में है ना रसत्व का आरोप करके और उनमें दुग्धत्व का आरोप करके और उसी को चूसते रहना अपने स्वरूप के बारे में कुछ न जानना ये जैसे बालक का लक्षण है है ना ऐसी इंद्रिय अनुभूति के पीछे दौड़ने वाले बोले वोट तो उनके पक्ष में है क्या बाबा ठीक है हमेशा रहे हमारे शास्त्रों ने यही कहा है कि संसार में ज्ञानी जो है वो बहुत थोड़े होते हैं है न सिंघन के नहीं ले अड़े संतन की नहीं जमात हैं अच्छा हंसों की।, की नहीं पात वैसे है हिरन की नहीं बोरिया हाँ हासुन हासुन की हंसन की नहीं पात सिंहन की के नहीं ले हड़े और साधुन चले जमात महात्मा लोग जो हैं अनुभवी लोग जो होते हैं वो वोट वाले नहीं हुआ करते हैं वोट तो से सिद्ध करोगे के महात्मा है तो जो लोकोपकारी होते हैं वो वोट से भी सिद्ध होते हैं तो परंतु ये मार्ग जो है ये तो बिल्कुल निराला है अच्छा कल कल, कल। विश्व नेति चायाद्रो मृत्यनो बहुध माएते तो सह संूतेरपवाचव प्रतिषिध्यते को न्वनम जनएम प्रतिषिध्यते सीति व्याख्यात नि यग्राह्य भावन हेतुनाजम प्रकाशते किसी किसी भाग्यशाली के मन में ये प्रस्पष्टता है ये जो हम सुख दुख के झूले में झूल रहे हैं कभी आगे कभी पीछे कभी दाए कभी बाएं। ये भटकता हुआ जीवन ही क्या सच्ची वस्तु है ये प्रश्न सबके मन में नहीं उठता जो फंस गए हैं कसूरदास तो नंदनी को सुबटा कहू कौन है जकरो तो पोपट को कोई नहीं जकड़ती तो नहीं है वो स्वयं उसको पकड़ के बैठ जाता है परंतु उसको सोचने का कभी अवकाश ही नहीं मिलता कि वो सोचे कि हमको किसने पकड़ रखा है बात जरूर देखने में आती है कि कोई दुश्मन से उलझ रहा है तो कोई दोस्त से उलझ रहा है फंसे हुए हैं सब कोई धन में फंसा कोई काम धंधे में फंसा कोई भोग में फंसा कोई वस्तुओं में फंसा कोई श्रृंगार में फंसा बस तो संसार में लोग फंसे हुए और कभी कभी ऐसा दिन आता है कि चाटे पर चाटे पड़ते हैं एक बार किसी ने भगवान से पूछा कि तो हे भगवान ये तुमने संसार में दुख क्यों बना दिया तो भगवान ने कहा कि अगर दुख न बनाते हम तो ये दुनियादार लोग हमारी ओर तो देखते ही नहीं कभी और हमको मानते भी नहीं यही कह देते कि हम मस्त हैं हमको ईश्वर की क्या करेगी हमको ईश्वर की क्या कर किसी के चांद में कोई चमक हो तो वो चलते समय इस ढंग से चलता है कि लोग उसकी ओर देखें तो बुढ़िया की अंगूठी किसी ने नहीं देखी तो उसने अपने घर में आग लगा दिया लोग आए आग बुझाने के लिए देखा हाथ में अंगूठी बोले अरे भाई तुमने ये अंगूठी कब बनवाई बोले अगर ये गल पूछ लिया होता तो हम घर में आग क्यों लगाते घर में आग लगा के भी लोग अपना विज्ञापन करते हैं वो तो ये कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष ये सुख ये दुख ये पाप ये पुण्य ये राग ये द्वेष ये शत्रु ये मित्र ये लाभ ये हानि इन्हीं को सोचने में मनुष्य ऐसा लगा है को तो काहू में मगन को तो काहू में मगन कि इससे परे कुछ है ये बात उसके ध्यान में आती नहीं कि इससे भी परे कुछ है कभी बड़ा जोर लगाया चार नाम लिया भगवान का थोड़ा भाव मगन हुआ तो चाहता है कि अखबार में हमारा नाम छप जाए उसमें से भी यही निकालता है कि चार आदमी उनको बड़ा माने चार आदमी हमारी इज्जत करे तुम भगवान का नाम नहीं लेते हम लेते हैं तो हम तुमसे बहुत बड़े हैं <coughs> तो भगवान को के नाम को भी अपने श्रृंगार का प्रसाधन अपना आभूषण ही बनाते हैं तो श्रुति भगवती वेदांत परम परमकारुणिक वेद लोगों से कहते हैं कि इधर से अपनी नजर हटाओ जरा दूसरा पहलू भी तो देखो कि उधर क्या है ये मूल बात है ये सृष्टि जितनी मनुष्य देख पाता है उतनी ही सत्य नहीं है बोला जितना तुमको मालूम है उतने ही का नाम ज्ञान नहीं है जितना तुमको मिलता है उतना ही आनंद नहीं है जितना सत्य तुमको मालूम है उससे सत्य बहुत बड़ा है जितना ज्ञान तुमको है ज्ञान उससे बहुत ज्यादा है जितना आनंद तुमको मिलता है का आनंद उससे बहुत बड़ी वस्तु है ले चलो खींच के भाई और एक मुख्य बात यह है कि ये सत्य अज्ञान के सिवाय और किसी भी चीज से ढका हुआ नहीं है और वो ज्ञान केवल जड़ता में जमी हुई दृष्टि की माया से ही समझ में नहीं आता है और वो आनंद विषय भोग में आनंद की कल्पना कर देने के कारण ही हमारी ओर से तिरस्कृत कर दिया गया है असल में वो तो आनंद चेतन सत्ता अपना स्वरूप ही है तो जैसे नाटक का आनंद लेना होता है ना उसको आजकल की भाषा में है ना सिनेमा बोल दो है ना थिएटर है कि सिनेमा है कि है ना नाटक है कि नृत्य है उसका आनंद जब लेना होता है तो काम धंधा छोड़ के उसमें जाना पड़ता है ना ऑफिस के काम धंधा की ओर से अपना मन हटा के घर की जो फिकर है उसको छोड़ के जब सिनेमा देखते हो थिएटर देखते हो नाटक देखते हो तब ना उसका आनंद आता है यदि एक बार मन उस ओर से हटे नहीं तो परमार्थ आनंद परमात्मा का आनंद कैसे अपने हृदय में प्रकाशित हो इसके लिए वेद भगवान पुकार पुकार के कहते हैं कि जिसमें तुम फंसे हुए हो वो दुख है जिसमें तुम फंसे हुए हो वो अनित्य है जिसमें तुम फंसे हुए हो वो जड़ है जिसमें तुम फंसे हुए हो वो बिकारी है जिसमें तुम फंसे हुए हो वो मिथिया है कहने का अभिप्राय क्या कभी एक बार तुम्हारे भीतर जो आनंद छिपा हुआ है उसको तो लो बचपन में मिठाई खा के मजा लेना शुरू किया माँ का दूध पी के मजा लेना शुरू किया और अब भी तुम बस बाहर बाहर वही रबड़ की थैली ही पीते रहोगे जिंदगी भर देखो तो तुम्हारे घर में भी तो कुछ है तुम्हारे अंदर भी तो कुछ है ना अपने बारे में इतनी हीनता एक आदमी अपने घर में रोटी न खाए दूसरे के घर में रोज रोटी खाने जाए तो क्या कहना पड़ेगा यही ना कि उसके घर में रोटी नहीं मिलती है सुविधा से तो अपन इतनी हीनता है कि तुम्हारे घर में कोई सुख नहीं है तुम्हारे हृदय में कोई ज्ञान का स्रोत नहीं है तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है अपने अंदर हीनता का इतना प्रबल भाव कि जब देखो तब बाहर जब देखो तब दूसरे में रात को सोवे तो दूसरे को सोचे तो दिन को जगें तो दूसरे को सोचे आनंद लेना हो तो दूसरे के घर जाए है बुद्धि लेनी हो तो दूसरे के पास जाए है ना जिंदगी जीव जीवित रहने के लिए जीवित रहने के लिए तो बोले दूसरे का सहारा लें तो तुम्हारे स्व में तुम्हारे आत्मा में तुम्हारी स्वयंता में कोई बल नहीं है तो यही जो बाह्य आकर्षण है त्वैत का आकर्षण है ये अपने आत्मा का तिरस्कार है और आत्मा का तिरस्कार माने आत्मा में रहने वाले परमात्मा का भी तिरस्कार आत्मा परमात्मा तो नाम ही दो है अपने भीतर रहने वाली मिठास का तिरस्कार करके बाहर गए उसका आदेश न सुन करके है ना वो जा रहे हैं माना कहा तो भीतर वाला जो है ना वो गुरमुसाता है गांव कैसे होते मसमसाक रह जाता है तो पहले के पंडित लोग इस बात को बहुत बुरा समझते थे अब जो संस्कृत यूनिवर्सिटी है ना पहले क्विंस कॉलेज जिसका नाम था काशी में तो मैं जिस पंडित से व्याकरण पढ़ता था भागवत पढ़ने के लिए जब दूसरे के पास जाता तो वो नाराज होते बोले तुम हमसे ही पढ़ लो तुम हमारे साथ रहते हो हमारे पास पढ़ते हो दूसरे के पास क्यों जाते हो ऐसे ये जो भीतर आत्मदेव है ना परमात्मदेव है ना वो कहते हैं तो हमको छोड़ के इधर उधर कहां घोटते हो बोले देखो वहां मजा मिलेगा वहां मजा मिलेगा वहां मजा मिलेगा हम जा रहे हैं तो श्रुति ने क्या कहा नेह नानास्ती किंचन ये बेटा तुम जिस मृग तृष्णा में फंस करके इधर उधर भटक रहे हो वहां कुछ नहीं है नेह नाना हस्ती परमार्थ दृष्टि से देखो सच्चाई की दृष्टि से देखो परमार्थ दृष्टि माने है ना परमार्थ दृष्टि माने ये समझना सातवें आसमान की कोई दृष्टि परमार्थ दृष्टि माने ईमानदारी की दृष्टि असलियत की दृष्टि सच्चाई की दृष्टि इसी को परमार्थ दृष्टि बोलते हैं वास्तविक है ना वस्तुता संस्कृत में परमार्थ दृष्टि के बदले वस्तुता बोलेंगे कि असलियत यह है ना हकीकत हकीकत ये है उर्दू वाले बोलते हैं हकीकत ये है असलियत ये है संस्कृत भाषा में बोलते हैं वास्तविक बात ये है वस्तुतः ये है परमार्थ ये है ये बोलने का ढंग है बिल्कुल ये नहीं समझना कि कोई बहुत दूर की बात है यह माने असलियत का विचार करने पर परमार्थ दृष्टि से वस्तुतः नाना न ना अस्किचन नाना न ना नेहनाना स्त किंचना तुम जो समझते हो कि हमारे भीतर जो आनंद नहीं है वो उसमें से मिलेगा ये बिल्कुल गलत है अच्छा तुम जो समझते हो कि हमारे भीतर ज्ञान नहीं है वो खुर्दबीन से निकालते हैं ये जैसे मशीन से रेडियो में रिसीवर बना लेते हैं ना ऐसे ये जो कान का रिसीवर है ना ये ग्रहण शक्ति इसको योग शक्ति से परिमार्जित कर सकते हैं तब मालूम पड़ेगा कि देखो पहले से लगा है ये बाणी से जो बोलते है ना ये भी तो ब्रॉडकास्ट ही करते हैं ना इसका यदि संशोधन किया जाए तो आदेश को दूर दूर तक पहुंचाया जा सकता है एक छोटी बात मैं सुनाता हूं अपना जो तादात्म्य है वो सबके साथ हो सकता है इंद्र के साथ तादात्म्य सम्राट के साथ तादात्म्य ब्रह्मा के साथ तादात्म्य विष्णु के साथ तादात्म्य विद्या बड़ी विलक्षण है निर्गुण की बात नहीं कर रहा हूँ सगुण की बात कर रहा हूं है ना यदि कोई गणेश की उपासना करे और ठीक ठीक हो गए तो उसको ऐसा मालूम पड़ेगा कि मैं गणेश है उस उपासना का फल यही होगा पहले आवे के गणेश सामने बैठेंगे बोला उनको चंदन लगाओ उनको माला पहनाओ है ना उनके सूर में लड्डू दे दो खाने के लिए है ना और जब तुम उनका ध्यान करने लगोगे तो थोड़ी देर में तुमको तो पता चलेगा नहीं गणेश जी पहले तुम्हारे सामने मुंह करके बैठे होंगे ना फिर तुमसे एक हो जाएंगे और तुमको ऐसा लगेगा कि हम ही सूढ़ वाले हैं बोला ये ये महिमा है फिर गणेश की बुद्धि तुम्हारी बुद्धि गणेश की रिद्धि तुम्हारी रिद्धि गणेश की सिद्धि तुम्हारी सिद्धि ये ये सगुण ध्यान में साकार ध्यान में न हनुमान जी का ध्यान करो ये, ये ध्यान की शक्ति है ओ तो अब इस विद्या को तो लोगों ने तिजारती बना दिया ना ये ध्यान विद्या है ये ये मनोविज्ञान की शक्ति है ऐसा कहो कि मनोवैज्ञानिक शक्ति है ध्यानिक शक्ति है ध्यान मनुजी ने एक जगह लिखा है मनुस्मृति में सर्वम ध्यान यदे तदिशबता जो सृष्टि मालूम पड़ती है वो सारी की सारी ध्यानिक है सर्वम ध्यानिक मेवास्य यदे तदमि शब्दता जिस किसी वस्तु का शब्दों के द्वारा वर्णन किया जाता है वो सब का सब ध्यानिक है नारायण जब सगुण साकार के ना रिज ध्यान में जो सरल से सरल है उस ध्यान में ये सिद्धि है तो जो तुम्हारे परमार्थ आत्मा में जो सिद्धि है उसको जरा प्रकट करो कि कैसे होगा कि छोटी छोटी सिद्धियों को हटाओ सिद्धस्य वित्ती ही सतएव सिद्धि स्वप्नोपमाना खलु सिद्धयो न्या ज्ञान की कसौटी पर वो चीज दिखती है जो पहले से मौजूद होती है वही ज्ञान की कसौटी पर दिखती है और केवल सदवस्तु आत्म पहले से सिद्ध है और उसके सिवाय ज्ञान की कसौटी पर दूसरी वस्तु सिद्ध होती नहीं अनुभव की प्रणाली यही है और दूसरी जो सिद्धियां हैं वो तो स्वापनिक है जैसे सपने में आती जाती हैं, ऐसे आते हैं तो कभी तो बज गया घंटा आपको सुना है ना क्या कब नाटक प्रारंभ होने वाला है तो साधु सावधान ने ती ने ये इधर से मन हटाओ इधर से मन हटाओ अब जरा कल कारखाने की ओर से है ना दुकान मकान की ओर से है ना अपने कुटुंब की ओर से अपनी देहा शक्ति की ओर से मन को हटा के जरा शांत करो नेति नेति ने ये नेति नेति कर देने पर भी सब को ना बोल देने पर भी ये अहाम महा महाम तो कुछ फुदक रहा है बोले अरे बाबा इस फुदकने को भी मना करो ये फुदकने वाली चीज तुम नहीं हो कद्रष्टा है साक्षी अरे महावाग क्या यार नृत्यंती विद्या उपनिषद विद्या है ना और उपनिषद विद्या में भी जो उपनिषद तो विद्या जो हैं वो तो सभी नृत्यंती हैं सभी नाचती हुई पूर्णशील है वो नृत्यंति माने पूरात्मक और उनमें जो तत्वमस्यादी महाबाग के जनिया विद्या है है ना वो तो महानर्तकी है वो। वही इस नाटक की मुख्य नायिका है आ करके उसने कहा तस्तमशील तो तुम केवल संतकरण के हृदय के शरीर की साक्षी नहीं हो तुम तो संपूर्ण जगत के अधिष्ठान साक्षात ब्रह्म हो एक क्षण के लिए परामर्श हुआ अहम ब्रह्म मैं ब्रह्म हूं। क्योंकि मैं देश का साक्षी काल का साक्षी वस्तु का साक्षी देश संबित काल संबित वस्तु संबित संबित के बिना न देश न काल न वस्तु संबित एक तब मैं अविनाशी परिपूर्ण अखंड आद्वै अहम ब्रह्मा स्म अहमे नमस्तो उच्च सिवा और को तो जो स्त्री के रूप में पुत्र के रूप में ब्रह्मा के रूप में सम्राट के रूप में है ना? अहम पृथ्वी के रूप में दृढ़ता प्रकाशित कर रहा है अहम समुद्र के रूप में तरलित हो रहा है अग्नि सहन हो रहा है ज्वलन शक्ति संपन्न हो रहा है मुझसे अभिन्न होकर वायु गतिशील है आकाश सबका धारक है मन कल्पक है ये सब सारी आकृति, सारी महत्ता सारी आकृति प्रकृति विकृति संस्कृति सारी आधि व्याधि समाधि उपाधि सब मैं से अनुप्राणित मैं में स्फोरित मैं से अभिन्न मैं से जुदा कुछ नहीं कहिए समाधि में नहीं जागरण में हो जागृत स्वप्न समाधि जागृत स्वप्न सुषुप्ति केवल कल्पना मात्र और अपना स्वरूप वस्तु सत्य तो बृहदारायण्य उपनिषद स्पष्ट रूप से कहता है यह वस्तु तो विचार जमाने परमार्थे यह, नाना किंचन नास्ति अनेक कुछ नहीं है रागी के लिए अनेक चाहिए विरक्त के लिए अनेक नहीं चाहिए अज्ञानी के लिए अनेक चाहिए ज्ञानी के लिए अनेक, चाहिए। अनेक नहीं चाहिए तो... जो अपरमार्थ में भटक गया है उसके लिए अनेक चाहिए जो परमार्थ का अनुभव कर रहा है उसके अनुभव में अनेक नहीं है एक वह एक दो एक न दो यहां की वहां न यहां न वहां एक एक माने तो एक बटे दो होता है एक माने तो एक, एक दो होता है ये परमार्थ रूप नहीं है जिसमें बंटवारा हो जाए और जिसमें जोड़ लग जाए वो परमार्थ रूप नहीं है अद्वय अद्वय सत्य अद्वितीय सत्य नारायण नेहना चाम इंद्रो माया तो कहते हैं कि यदि परमार्थत पहले से दो चीज मौजूद होती तो सचमुच नाना वस्तु होती लेकिन श्रुति तो स्पष्ट रूप से एक ऐसी बात बताती है जो ईंद्रियक अनुभवों से विलक्षण है जो मानसिक कल्पना से विलक्षण है जो बौद्धिक प्रकार से विलक्षण है इंद्रिय ज्ञान मानसिक ज्ञान बौद्धिक ज्ञान कहीं बुद्धि मन और इंद्रियों के भी पीछे रहकर जो उनका अधिष्ठान है उनका प्रकाशक है उसका ज्ञान ये श्रुति बताती है तो, नानात्वभाव का प्रतिषेध करने के लिए श्रुति जागृत है तब फिर सृष्टि का वर्णन क्यों है सृष्टि तो का वर्णन है सृष्टि के मूल में स्थित जो वस्तु है उसकी एकता की प्रतिपत्ति के लिए उसकी एकता को समझने के लिए का भला सृष्टि के वर्णन से सृष्टि के मूल की एकता कैसे समझ में आवेगी आप जानते हैं ये जो हजारों लाखों तरह की सृष्टि मालूम पड़ती है ना अभी तक किसी ने गिना नहीं है और कोई गिन नहीं सकता कोई चाहे कि हम गिन लें कि सृष्टि में कितने भेद हैं भेद की गिनती नहीं हो सकते भेद की गिनती माने अज्ञान तो जो भेद की गिनती करेगा सो भी अज्ञान में और जो अभिमान करेगा कि हमने संपूर्ण भेद को जान लिया वो भी अज्ञान में एक एक चीज के इतने भेद होते हैं मिट्टी के इतने भेद होते हैं पानी के इतने भेद होते हैं अग्नि के इतने भेद होते हैं तेज के तेजस के वायु के इतने भेद होते हैं जानना मुश्किल किसी किसी ने इनको 36 भेदों में लिया तो किसी ने 70 भेदों में लिया किसी ने 90 माना है ना अंत तो दुनिया की सब वस्तुओं की जांच करके कौन किसका विरोधी है कौन किसका अनुरोधी है यदि कोई चाहे कि हम एक एक चीज को गिन गिन के देख देख के इसका पार पा लेंगे तो नहीं पा सकता तो अंतोगत्तव वर्गीकरण करना पड़ता है तो चार बाग ने कहा कि चार चीज हैं तो लोकायक बोलते हैं उसको जिसको सब लोग समझ सकें चार बाग को मत को लोकायत मत कहते हैं लोकायत मत का अर्थ होता है कि जिसको बच्चे से बच्चा और बूढ़े से बूढ़ा है ना और मूरख से मूरख भी जिसको समझ सके उसका नाम है लोकायत वोट ले लो बुलाओ दुनिया को बुलाओ वोट ले लो तो क्या ले लो है? देखो है ना मिट्टी ठोस और जल तरल और आग गैस गैस और वायु का गति अति वायव्य वायव्य गैस और अति वायव्य वायु और ये चारों जिसमें रहते हैं सो आकाश को आकाश तो पर कोई तत्व नहीं, नहीं। चार है चार तत्व हैं देखो अब सारी दुनिया के गिने बिना उसने वर्गीकरण कर दिया तो हमारे आस्तिक लोगों ने कहा कि देखो जी हमारे पास जो मशीन है उससे पांच चीज मालूम पड़ती है और जिस जो प्रयोगशाला होती है उसको क्या बोलते हैं हाँ हाँ हाँ उसकी बात नहीं करते हैं हमको उतना टेढ़ा शब्द हमसे बोला नहीं जाता तो ये एक प्रयोगशाला है शरीर इसमें शब्द का ज्ञान एक नई चीज है स्पर्श का ज्ञान एक नई चीज है रूप का ज्ञान एक नई चीज है गंध का ज्ञान एक नई चीज है स्वाद का ज्ञान एक नई चीज है तो हम मशीन से नहीं देखते हैं ये जो हमारे साथ सहज स्वाभाविक मशीन है बनावटी मशीन नहीं लगाते हैं। इस मशीन से देखते हैं देखो एक चलने का एक चलने का यंत्र है एक करने का यंत्र है एक बोलने का यंत्र है और एक द्रव पदार्थ के विसर्ग का यंत्र है एक ठोस पदार्थ के विसर्ग का यंत्र है इनको पांच कर्मेंद्रिय बोलते हो ये पांच तो पांच ज्ञानेन्द्रीय और पांच कर्मेन्द्रिय पांच विषय और पांच विषयों के आश्रय भूत द्रव्य पांच पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश तो देखो कोई कहते हैं कि जल द्रव्य नहीं है क्योंकि वो दो गैस से बना है तो वो कहते हैं ठीक है हमको जीव से अपने एक ऐसी चीज मालूम पड़ती है स्वाद नाम की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 है और स्वाद एक विषय है और स्वाद का आश्रय भूत एक द्रव्य है और जीभ गीली हुए बिना तो कोई स्वाद आता नहीं इसलिए वो रसात्मक है तो तुम्हारी मशीन पर चाहे पानी निकले चाहे ना निकले हमारी जीव पर रस सिद्ध है तो वैसे नियम जो उसका है वो ये है यंत्र जो होते हैं वो हमारी इंद्रियों को काटने के लिए नहीं होते हैं खुर्दबीन या दुर्बीन होती है तो आंख की ताकत को बढ़ाकर किसी चीज को दिखाने के लिए होती है सुनने का यंत्र होता है तो हमारे सुनने की शक्ति को बढ़ाकर बताने का होता है लाउड स्पीकर होता है तो हमारी आवाज को बढ़ाकर बताने के लिए होता है तो में यंत्र तो ऐसा होना चाहिए कि हमारी जीव से जो स्वाद मालूम पड़ता है है ना उसका और विश्लेषण कर दे है ना उसको और बढ़ा दे है ना हाजी पर कोई ऐसा यंत्र लगना चाहिए कि चीज जीभ पर जाने से पहले दूरई से उसका स्वाद बता दे यंत्र तो ऐसा बनना चाहिए वस्तु ना? तो हमारी नाक में न घुसे और उसकी गंध मालूम पड़ जाए यंत्र तो ऐसा बनना चाहिए बोले हमारी नाक तो बतावे कि गंध है और जंत्र कहे कोई गंध नहीं है हमारी जिब्बा तो बतावे कि रस है यंत्र की अपेक्षा हमारी जिब्बा अंतरंग है ना